बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमय मम तगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा लक्षतम यस्य तत्या प्रवर्ति हम बरा बराकू तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथन्वित तम सजीवम् साद्वैत सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा सह गणलताी श्री विशाखाता आजान लंबितनकावदात संकर्तन पितर कमलायक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्ण पदार विंदेयुगल दुर्शाम विलसति स्निधोंग स्निग्धोंगस्व काश्मीरम तलशोणिम परित कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरीज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चुनुनम देवीं सरस्वती व्या तथो जयमदीर वाचाकर्भ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो राशे हे रूप दुर्गति ऊपुर्गतिजन दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीव मे कृत मंद मतेर्दया द्रा तुलसी यत्र पद्म बनानि पुराण यत्रो पौराणपठनमें यही तो हरी त्र गंगा यमुनावेणी गोदावरी सन्धुसरस्वती च सर्वाणि सर्वा तीर्था तत्रो यत्राच्युतो य्युतारकथा प्रसंग ये श्रुत भागवत पुराण नाराधि तो ये पुषपुराण होतम् मुखे नैव नाम मराण तुथा जन्म गराण बुल शुंदावन बिहारी स्वूपी मुख होकर के शक्ति शब्द के द्वारा संबोधित होता है स्वरूप और शक्ति इन दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक स्वरूप होकर के बिराजमान शक्ति शक्तिमान में कहीं अभेद है शक्ति कोई अलग से वस्तु नहीं है वह जीव गोस्वामी जी कहते हैं स्वरूप में वो कार्योन्मुखम शक्ति शब्दे ना भी नहीं स्वरूप ही कार्योन्मुख अवस्था शक्ति कहलाता है श्री सुंदर वो परतत्व तो अपने गुणों और अपनी क्रिया एक तरह से अपनी शक्तियों से युक्त होकर के बिराजमान है और उसकी शक्तियां ही कहीं चार रूपों में कहीं प्रकट होती हैं नाम धाम रूप लीला ये सब उनकी शक्ति होकर के ही विराजमान है तो प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन प्रिया शक्ति आल्हा प्रिया आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुप आह्लादनी शक्ति हैं, आनंद शक्ति हैं जिसके कारण भगवान स्वयं आनंद रूप है और जगत को भी आनंदित करते हैं परंतु तो आनंद वह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है वह अंतकरण के द्वारा तो प्राप्त है तीन जो करण है हमारे पास में कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण ये तीन प्रकार के जो अंतकरण हैं, इनमें आनंद वह मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके द्वारा तो नहीं है परंतु वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है उसको ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोग्य बनाने के लिए जब संधनी शक्ति कहीं युक्त होती है संधनी शक्ति से वह आनंद युक्त होता है तो वह एक आकार धारण कर लेता है जो परम ब्रह्म है उसका कहीं रूप नहीं दिखता है आस्वादनीय तो है अनुभव तो है मन बुद्धि चित्त के द्वारा परंतु उसका रूप नहीं है परंतु वही अपनी आह्लादनीय शक्ति से वही ही शक्ति यदि संघनी शक्ति से युक्त हो जाए तो वह नवकिशोर इंद्र निर्मणिवर्ण मयूर मुकुल धारण के हुए पितामधारी नवकिशोर के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा तो जब वह अपनी संधिनी शक्तियों को प्रकट नहीं कर रहा है केवल आनंद और चित शक्ति को ही प्रकट कर रहा है तो वह निर्विशेष होकर के विराजमान होगा निराकार होकर के विराजमान होगा परंतु संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जब वह विराजमान हो जाए तो विभू होते हुए भी वह कहीं मध्यम आकार के रूप में हमारे सामने वह शब्द स्पर्श रूप गंध इन इंद्रियों के विषय के रूप में भी आस्वादनी बन जाएगा ब्रह्म शब्द से परे है ब्रह्मस्पर्श रूप रंग रस गंध इनसे पर होकर के विराजमान क्योंकि उसमें संधिनी शक्ति का अभी विस्तार नहीं है। शक्ति से युक्त हो करके वो ही आनंद मात्र मात्र मात्र जो ब्रह्म है मात्र शब्द का स्वरूप का अर्थ है स्वरूप सत उनका गुण नहीं है सत उनका स्वरूप ही है मृत्यु होना ज्ञान उनका गुण नहीं है ज्ञान उनका स्वरूप ही है आनंद उनका गुण नहीं है विशेषण नहीं है बल्कि आनंद उनका स्वरूप ही है विशेषण अन्य व्यावर्तक होता है किसी दूसरी वस्तु से एक वस्तु को अलग दिखाने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है जैसे काली गाय तो सफेद गाय से उसका व्यावर्तन हो रहा है अलग दिखाया जा रहा है तो विशेषण व्यावर्तन के लिए मुख्य है वो विशेषण कभी स्वरूप भी हो सकता है और कभी स्वरूप न होकर के कहीं बाहर से स्वीकृत कोई वस्तु भी हो सकती है दीवाल के ऊपर नंगी जो दीवाल थी उसके ऊपर किसी ने रंग पोता तो रंग के कारण वो लाल दिख रही है रंग के कारण वो भूरी दिख रही है स्वरूप नहीं था तो कभी विशेषण बाहर से आते हैं कभी स्वरूप भी विशेषण के रूप में प्रकट होता है तो मात्र कहने का तात्पर्य सन्मात्र चन्मात्र आनंद मात्र इसका तात्पर्य है कि स्वरूप ही उनका सत्य है स्वरूप ही उनका ज्ञान है स्वरूप ही उनका आनंद होकर के विराजमान जो सच्चानंद मात्र स्वरूप था वह कहीं विशेष बन करके जब प्रस्तुत होता है तो वह कहीं आस्वादनी बन करके इंद्रियों के द्वारा भी आस्वादनी बन करके वह विराजमान हो जाएगा प्रतीत होने लगेगा जीव उसको कहा गया वैष्णव दर्शन में सच्चिदानंद सच्चिदानंद सचानंद जीव है वही ग्रोस होकर के यदि प्राप्त हो जाए ग्रोस सच्चिदानंद हो जाए संपूर्ण हो जाए तो उसको हम कहीं विभू सच्चिदानंद कहेंगे विभू सच्चिदानंद भी कभी जब कृपा के द्वारा अनुभूति का विषय बन जाए तो उसे सच्चिदानंद घन विशेष कहेंगे और वो विशेष भी यदि कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण इनके द्वारा आस्वाद् बन जाए तो सच्चिदानंद घन विग्रह उसे कहेंगे तो सच्चिदान अणु सच्चिदानंद फिर सच्चिदानंद घन फिर सच्चिदानंद घन विशेष फिर सच्चिदानंद घन विशेष विग्रह इनको क्रमशः हम समझ सकते हैं अणुरूप में सच्चिदानंद अणु विग्रह वह जीव है सच्चिदानंद घन विग्रह वह ब्रह्म है सच्चनंद घन विग्रह सच्चिदानंद घन विशेष वह कहीं परमात्मा होकर के विराजमान है और सच्चिदानंद घन विग्रह विशेष बपु वही श्री वृंदावन बिहारी होकर के श्री नारायण होकर के श्री राघवेंद्र सरकार होकर के वे विराजमान सच्चनंद घन विग्रह बपु जय जय जय जय जो सच घन विग्रह बपू होकर के लाल जब वे ही प्रियाल वे ही श्याम सुंदर लीला विग्रह होकर के विराजमान होते हैं तो वे अपने आप को चार रूपों में प्रकट करते हैं प्रिया शक्ति आल्हाद् श्राधिका आल्हादनी शक्ति है ऐसी आह्लादनी शक्ति जिनमें संपूर्ण विभुता विराजमान है परंतु विभूता विराजमान होकर के भी वह संधि शक्ति के द्वारा कहीं ज्ञानेंद्रिय और के कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ग्राह्य है ब्रह्म कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है परंतु श्री राधिका रूप में जब भी विराजमान हो तो उनके ऊपर कहीं मयूर वो चमर जो है वो चमर की जा सकती है उनको भोग लगाया जा सकता है उनके चरणों की सेवा मंजरीगण कर सकती है इसी प्रकार उनके शब्द स्पर्श रूप गंध इनका आस्वादन किया जा है ब्रह्म के शब्द रस गंध वो उसमें विद्यमान होंगे ऐसा नहीं उसमें अभाव है वे हैं परंतु वे ग्राह्य नहीं है परंतु तो जब वे श्री प्रिया होकर के विराजमान होते हैं तो उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये ज्ञानों के द्वारा भी ग्राह्य है और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ग्राह्य है कर्म के द्वारा उनकी सेवा की जा सकती है कर्मिंद्रियों के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध का आस्वादन किया जाता है यदि वे ब्रह्म रूप में रहेंगे तो केवल चित्त के द्वारा उनका अनुभव तो किया जा सकता है परंतु उनकी सेवा नहीं की जा सकती इसलिए रस की पूर्णता प्राप्त करने के लिए उनका सच्चिदानंद घन विग्रह होना बहुत बहुत आवश्यक है वे सच्चिदानंद घन विग्रह लीला हारी होकर के जो विराजमान होते हैं तो वे अपने आप को चार रूपों में प्रकट करते हैं प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन श्री वृंदावन की रसोपासना में प्रिया श्री श्याम सुंदर के आनंद जो स्वरूप था ब्रह्म का जो आनंदमय स्वरूप था उसकी आनंद घन विग्रह होकर के आस्वादनीय आश्रय तत्व होकर के विराजमान श्री श्याम सुंदर आनंद घन विग्रह होकर के विषय तत्व होकर के विराजमान हुए अब प्रियालाल दोनों के हृदय में जो अभिलाषाएं हैं कि हम विविध प्रकार की स्वस्वरूप में लीला करें, वे से युक्त है वो परतत्व गुणों से भी युक्त है तो स्वस्वरूप में लीला करें उस स्वस्वरूप में लीला करने के लिए उनके हृदय में जो अभिलाषाएं हैं इच्छाएं हैं वे इच्छाएं ही सखी होकर के विराजमान श्री लाल के हृदय में प्रिया जी के को सुख देने की अभिलाषा है प्रियाजी के हृदय में लालजी को सुख देने की अभिलाषा है तो जो अभिलाषाएं हैं वे अभिलाषाएं सखी बन करके विराजमान और प्रियालाल वे प्राकृत भूमि पे तो रहेंगे नहीं वे चिन्मय है और चिन्मय होकर के विराजमान है तो चिन्मय भूमि होकर के उनका तन ही चिन्मय भूमि होकर के विराजमान होता है इस प्रकार एक ही जो आनंद तत्व है वह विषय रूप में श्री श्याम सुंदर आश्रय रूप में श्री राधिका तन रूप में श्रीमद वृंदावन धाम और प्रिया लाल दोनों की इच्छा वे ही सखी होकर के विराजमान होते तो प्रिया शक्ति आल्हादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुपुर होकर के बिराजमान धाम के बिना धामी की लीला का विस्तार नहीं हो सकता धामी की लीला प्राकृत स्थल पर वह आएगा नहीं, नहीं का उसे स्पर्श है, इसलिए में वृंदावन पहले प्रकट होते हैं जहां भी श्री प्रियालाल जाते हैं पहले धाम तत्व तो वहां जाता है उस धाम तत्व तो में ही श्री प्रियालाल के श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श होता है यदि कभी जलासंध का बद करने के के लिए यदि भी जाते हैं हैं तो पहले जाता है और श्री थाकुर के चरण वहां ही पढ़ते हैं ये वैष्णवों की रीति है ठाकुर जहां भी पधारेंगे पहले धाम का चिंतन होगा और धाम का चिंतन होकर के फिर श्री शिवप्रियालाल का चिंतन होगा तो वैष्णवों की जो उपासना पद्धति है वह हृदय में भगवत चिंतन की नहीं है ज्ञानी योगी भगवान के रूप माधुरी का चिंतन करता है हृदय में हृदय कमल में हृदय में एक कमल है उस कमल के बाहर कहीं सूर्य है सूर्य के भीतर कमल है कमल के भीतर कहीं अग्नि है अग्नि के भीतर जो परमात्मा है वह विराजमान है हृदय कमल में परंतु तो हृदय कमल में यहाँ पर दर्शन नहीं है वैष्णव की जो उपासना पद्धति है उसमें हृदय में पहले वृंदावन धाम का ध्यान किया जाएगा फिर तो धाम में धामी का दर्शन किया जाएगा बिना धाम के धामी का दर्शन नहीं होगा तो जो तेज है उस तेज के भीतर भी मानो हृदय में भी दर्शन कर रहे हैं तो तेज के भीतर भी कहीं न कहीं पहले धाम तत्व का चिंतन किया जाएगा धाम तत्व के चिंतन के बाद में धामी का चिंतन प्राप्त होगा इसलिए श्री बृंदावन वह प्रियालाल का तेज होकर के ही विराजमान है शरीर होकर के ही विराजमान है शरीर का तेज वही धाम होकर के विराजमान तो निष्कर्ष रूप में श्री प्रिया लाल के शरीर का जो तेज है वही धाम होकर के विराजमान है और उस धाम में शिवप्रियालाल सेवा बिहार करती है अब ये जो वृंदावन का बिहार है ये वृंदावन का बिहार भी किसी गजेंद्र ध्रुव प्रहलाद इनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए नहीं अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वो किसी भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए वो लीलाएं हैं कि पृथ्वी पर कंस रावण इत्यादि का भार आ गया है उनको दूर करने के लिए राम कृष्ण होकर के वे अवतार धारण कर रहे हैं ऐसा नहीं है तो अंग लीलाएं तो दूसरे पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए या किसी भक्त ध्रुव प्रलाद गजेंद्र इनके ऊपर अनुग्रह करने, करने के लिए है परन्तु श्री वृंदावन के जिस बिहार का वर्णन श्री प्रभुधान सरस्वती जी कर रहे हैं वह किसी दूसरे भक्ति के ऊपर के अनुग्रह नहीं है बल्कि उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया स्वस्वरूप में लीला कि उनकी अपने मिज स्वरूप में ही लीला है वे आनंदमय होकर के विराजमान हैं और आनंद का विस्तार लीला में ही होगा लीला का तात्पर्य है लीला तारु विक्रीड़ा प्रियालाल की मधुर क्रीड़ा उसका नाम लीला है और ये लीला किसी दूसरे के लिए नहीं है ये उनके अपने स्वस्वरूप के लिए लीला है इसलिए वृंदावन की जितनी भी प्रीति है वो प्रीति स्वरूप के साथ में प्रीति है अन्यत्र वैधि भक्ति में जहां शाम सुंदर के साथ में प्रीति होती है वो प्रीति होती है उनके गुणों से प्रभावित होकर वे ईश्वर हैं यदि उनकी आराधना पड़े की जाएगी तो डंडा पड़ेंगे ये भय हो गया उनमें अपूर्व वैभव विराजमान है उस वैभव में से कुछ हमको भी दे दें ये ग्रीड लोभ हो गया इस कारण ठाकुर की सेवा की जा रही उनकी अपूर्व महिमा है और उनके आगे हम कहीं कुछ टिकते नहीं है इसलिए चलो उनकी आराधना कर लें ले ये कहीं वैभव के कारण अभिभूतता है तो भय के लोभ के या महिमा की तिपाही के ऊपर भगवान को स्थापित करके यदि उनकी आराधना की जाए तो वो आराधना स्वरूप की नहीं होगी वो कहीं ना कहीं सकारण उपासना होगी कंडीशनल होगी क्यों उनकी आराधना नहीं की न भजंती अवजानंती एकादश करने में कहा गया न भजंती अवजानंती स्थाना भ्रष्टा पतन त्याध यदि उनका भजन नहीं किया जाएगा तो उनका अपमान है भजन ऑप्शनल नहीं है भजन अनिवार्य है उनका भजन तुम्हें करना ही है उनका भजन न करना यही उनका अपमान है इसलिए भगवान ने मुखु बाहु उ चरण इनके द्वारा चातुर्वर्णी की सृष्टि की और जो चातुर्वर्ण में स्थित हो करके भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं वे उनका अपमान कर रहे हैं और अपमान करने पर उनको कहीं दंड मिलेगा तो भय के कारण उनकी आराधना नहीं है पंतप्रदान की जो आराधना है वो भय के कारण नहीं है अन्यत्र जो विधिमार की आराधना है वो उनकी महिमा को देख करके उनके उनसे भयभीत हो करके या उनसे कुछ पाने की इच्छा से उनकी आराधना की गई है परंत यहां पर जहां स्वरूप की से प्रीति होती है वो स्वरूप से प्रीति में उसके वैभव के कारण कोई आवादना नहीं है मां का बालक का नवजात बालक के साथ में जो प्रीति है वो किसी कारण से नहीं है वो स्वरूप से प्रीति है अभी उस बालक में तो कोई गुण है नहीं नया बालक जो है दुग्ध उस बालक में तो अभी कोई गुण प्रकट हुए नहीं है न उसमें बल है न वीर है न उसमें पराक्रम है न बुद्धि है न उसकी कोई कला प्रकट हो रही है परंतु फिर भी जो प्रीति की जा रही है वो स्वरूप के कारण तो स्वरूप की जो प्रीति है वो स्थायी है किसी गुण के कारण जो प्रीति है वो सकारण है सशर्त है निशर्त बिना शर्त की जो प्रीति है वो वो होती है जहां स्वरूप से स्वरूप की प्रीति की जाए और शिव वृंदावन की प्रीति का एक मूल आधारभूत जो आधार तत्व तो है वो वृंदावन उपासना का आधारभूत तत्व तो है कि वहां पर स्वरूप के साथ में प्रीति की जा रही है तो वे शिव श्री प्रियालाल श्रीमद वृंदावन में ब्यार कर रहे हैं धाम के बिना धामी की लीला नहीं है यदि प्रियालाल कुरुक्षेत्र में भी मिले राधा राजनी छाया रूप में कुरुक्षेत्र में पहुंच जाएं श्याम सुंदर भी तीर्थ यात्रा करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं और यदि कुरुक्षेत्र में कोई ये कहे कि आधी सखी राधिक श्याम सुंदर भी यहां हैं तू भी यहां है हम सखीगढ़ भी यहां हैं यहां पर नदी का पुल भी है यहाँ पर पूर्णिमा की रात्रि भी आने वाली है पूर्णिमा तिथि भी आने वाली है और बसदेव जी ने यज्ञ किया है जितने भी गाने बजाने वाले हैं वे भी आए हैं वाद्य भी उपस्थित हैं और कहीं से मैनेज किया जा सकता है गुंजामाल का मयूर मुकुट का बंशी का इतने गाने बजाने वाले हैं किसी से बंशी उधार मांगी जा सकती है और चलो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि में रास हो जाए प्रिया जी यही कहती हैं कि बिना धाम के रास नहीं हो सकता जब तक धाम नहीं है तब तक मेरे हृदय में वो उल्लास उत्पन्न नहीं होगा प्रिय स्वयं कृष्ण सख कुरुक्षेत्र मिलिता तथा हम साल आधा तदित संगम सुखम तथा प्यंतर खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में वृंदा विपिन पुलनाय पर कि वही प्यारा है प्रिय सोयम कृष्ण ये वही कृष्ण हैं तथा हम सा राधा मैं भी वही राधिका राधे का हूं मुभयो संगम सुखम हम लोग मिल भी रहे हैं जैसे वृंदावन में मिलते थे उल्लास भी है परंतु फिर भी रास तब तक नहीं हो सकता है जब तक के वृंदावन की भूमि नहीं है आम नहीं इसलिए काम करो श्यामचंद्र को रथ के ऊपर बैठा करके बृंदावन ले चलो और जब रथ के ऊपर श्री जगन्नाथ मंदिर वो है जैसे वहां पर गरुण स्तंभ उस गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होकर के श्री राधा भाव दुति सुमलित श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जिस कोण से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं वहां पर बलभद्र का दर्शन नहीं होता है वहां पर सुभद्रा जी का भी दर्शन नहीं है केवल कृष्ण का दर्शन हो रहा है मानो श्री राधिका किसी लता के पीछे खड़ी होकर के श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं छिपकर के कुरुक्षेत्र में दर्शन कर रही है और सखी से यही कह रही है बोले अरे सखी यहां पर रास नहीं हो सकता है एक काम कर श्याम सुंदर को रथ के ऊपर बैठा करके वृंदावन ले चल और जब जगन्नाथ मंदिर से श्री जगन्नाथ जी निकलते हैं तो वहां अपने बड़ा भारी जो राज वेश है बड़ा भारी मुकुट उस मुकुट को भी त्याग कर देते हैं उसको भी हटा के जब गोप वेश धारण करके रथ के ऊपर विराजमान होते हैं तो जगन्नाथ मंदिर से जब गुंडीचा मंदिर आते हैं शारदा वाली माने श्रद्धा से युक्त जहां की बालू है ऐसी धाम श्रद्धा से युक्त जब बाली उस बालू बालू में जब पधारते हैं तब उनको परम परम आनंद की प्राप्ति होती है वो परम आनंद का विषय होता है तो रथ यात्रा का उत्सव वो जैसे समृद्धमान संयोग को प्रस्तुत करने वाला होता है तो वह धाम की महिमा को प्रकट करता है तो धाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होकर के विराजमान तो श्री प्रिया लाल सहचरी वृंदावन के रूप में वो परतत्व चार रूपों में जब विराजमान होता है तो रस का पूर्ण विस्तार होता है तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परतत्व वह सचत आनंद स्वरूप है सचित आनंद उसका विशेषण नहीं है उसका स्वरूप है स्वरूप होने पर भी वह यदि निर्विशेष रूप में रहेगा तो वह अंतकरण का तो विषय बन जाएगा परंतु तो वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं बनेगा मन बुद्धि चित्र अहंकार का विषय तो बन जाएगा मन के द्वारा संकल्प विकल्प किए जा सकते हैं बुद्धि के द्वारा निर्णय किया जा सकता है अहंकार के द्वारा भोक्तित्व कर्तित्व के द्वारा उसका आस्वादन किया जा सकता है चित्त के द्वारा जो पूर्व अनुभूत वस्तु है उसका एक सामान्य आकार चित्त में धारण किया जा सकता है कि ये कोई वस्तु है फिर बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लिया जाएगा कि ये वस्तु कहीं लिखने के काम में आएगी ये पेन चश्मा लिखने के देखने के काम में आएगा तो चित्त के द्वारा एक सामान्य आकार प्राप्त हो जाएगा और चित्त में जो डबल ता है उस डबल ता को यदि हटा दिया जाए तो चित्त में रहने वाला जो चित्त पदार्थ है वही कहीं आस्वादनी बन जाएगा तो चित्त को चित्त को चित चित्त बनाने के लिए दूसरे ता को हटा करके ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करने के लिए कहीं उपाधि का त्याग करना पड़ेगा जो दूसरा है, वही कहीं उपाधि रूप होकर के विराजमान है उसको हटा देने पर चित्त में रहने वाला जो तत्व है वह चित्त ही सामने आ जाएगा उपाधि हटने पर चित तत्व का ही साक्षात अनुभव हो जाएगा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा तो उस ब्रह्म का चित्र रूप में घन रूप में कहीं दर्शन किया जा सकता है परंतु उसका आस्वादन प्राप्त करने के लिए, जब वह अपने स्वरूप को प्रकट करता है शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, तो वह कहीं प्रिया लाल सहचली वृंदावन इन चार रूपों में आस्वादनी बन करके वह कर ज्ञानेन्द्र के द्वारा भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका आस्वादनीय बन जाएगा और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वह मंजरी भाव से श्री प्रियालाल की सेवा करने के योग्य बन जाएगा उनका उपकरण बन जाएगा इसी पृष्ठभूमि में निरूपण कर रहे हैं पांचवा श्लोक है कि के प्रेमोत्के विचित्यता सर्वांग सर्वांगताम देह प्रेमा श्री राधा से र्पणन सुधरा प्रेम सामीराधा जाने उपास्थिर चल प्राणी श्री मेव सर्व श्रीवृंदावनमे परम सर्वात्मता प्रेम की उत्कटता में उत्सुकता मैं औक मन उत्सुकता में तो प्रेमोत्केन प्रेम की उत्कटता में उत्सुकता में विचन देता हूं श्रीमद का अरे भैया तुम दर्शन करो प्रेम का तात्पर्य है प्रेम की परमाश दी गई कि सर्वथा ध्वंस रह सत्यपे ध्वंस कारण है जहां ध्वंस का कारण उपस्थित तो होने पर भी जो भाव समाप्त न हो उसका नाम प्रेम है दे की आसक्ति है अन्य कोई भी आसक्ति है वे आसक्ति में प्री के साथ में जो आसक्ति है उसमें बाधा डालने वाली है परंतु उन आसक्तियों हो के होने पर भी जो समाप्त न हो जो लगाव जो उत्सुकता समाप्त न हो उसका नाम प्रेम है तो प्रेमों के ना प्रेम की उत्कटता में उत्सुकता में को रखते हुए माने बाधाएं आने पर भी युक्ति और अन्य वृंदावन निवास में बाधा आने पर भी श्री वृंदावन के स्वरूप का चिन्मय स्वरूप का सनात ध्यान करना चाहिए कि श्री वृंदावन धाम रूप में विराजमान है विचित्र होकर के विराजमान है परंतु ये श्री वृंदावन कहीं श्री प्रियालाल के स्वरूप होकर के ही विराजमान है तो प्रेम की उत्कुटता में श्री वृंदावन के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए बिलुठनाई सर्वांग मा श्री वृंदावन में लोटपोट लगा करके वृंदावन की रज से अपने शरीर को अंकित करना चाहिए रज के विषय में कल का कह आए थे कि रज का मतलब है रंगना रज का मतलब है उत्पत्ति स्थान रज का मतलब है के कहीं आवरण को प्राप्त कर लेना रह और रज का तात्पर्य है प्रीति स्थापित करना तो प्रीति आवरण रंग ये और उत्पत्ति स्थान ये रज के चार स्वरूप हैं तो।, तो बिलुठ रही सर्वांग मायोज्यताम नोट तो। करके सर्वांग अंगों को लोट लोट करके वृंदावन में प्रणाम करना चाहिए ब्रह्मा जी आए जब प्रणाम कर रहे हैं तो एक सिर से प्रणाम करते हैं तो रहता है कि तीन सिर तो प्रणाम किए बिना रह गए इसलिए नोट नोट करके प्रणाम करते हैं पूरी तरह से तो सर्वांग मायुजताम जितना भी योग श्रीअंग है उसको श्री वृंदावन की रज से यदि किया जाए तो रज ही प्रेम को करने वाली है क्योंकि जितनी भी सृष्टि है वो रज की है इसलिए रज का यदि संपर्क वृंदावन की रज का संपर्क होगा तो जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब कहीं भगवत सेवा में उपयोगी हो करके विराजमान होगी देह समर्पण ये जो देह है इसको श्री ठाकुर को ही समर्पित कर दिया जाए तो देह संपूर्ण देह इसको श्री ठाकुर को ही समर्पित करना मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है और सुदृढ़ प्रेम समस्तीयता सुदृढ़ जो प्रेम उस तो सुदृढ़ प्रेम में ही सना स्थित होकर के अरे भैया रहो दृढ़ प्रेम जो है सर्वथा ध्वंस रहितम जो प्रेम है उसमें स्थित होकर के श्री वृंदावन में निवास करो यथार्थ रूप में वृंदावन में जो निवास करना वो ही शरीर से निवास करना वह भी अपने आप में सेवा है स्वरूप सेवा नाम सेवा वैष्णव सेवा और धाम सेवा इनमें सबसे ज्यादा कृपालु जो वस्तु है वो धाम सेवा है क्योंकि स्वरूप सेवा सब काल में नहीं की जा सकती देह की अपनी आवश्यकता भी है देह के लिए भी कहीं कहीं समय देना पड़ेगा फिर ठाकुर के सुख का भी विचार करते हुए बेकभी शयन कर रहे हैं तो उस समय सेवा नहीं बनेगी कहीं दूसरे गए तो सेवा ठाकुर जी के श्रीमती श्री विग्रह विराजमान है स्वरूप विराजमान है अनुसर के समय अनुसर के समय ठाकुर की सेवा नहीं की जा सकती है इसलिए स्वरूप सेवा वह कहीं व्याप्ति भ्या, नहीं है मानसी तो की जा सकती है परंतु सर्वकाल व्यापी होकर के स्वरूप की सेवा नहीं की जा सकती अनुसर के समय कहीं ना कहीं सेवा से दूर होना पड़ेगा और उस समय मानसी चिंतन करते हुए शयन भोजन इत्यादि के समय मानसिक चिंतन करते हुए कहीं विराजमान होना पड़ेगा अब रही वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा भी सबका में नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें खटराग बहुत है इतने वैष्णवों को भोजन कराना तो कितना सामान कढ़ाई और पर बड़े बड़े जो सामान हैं उनको इकट्ठा करना वो बड़ा खटराख का काम तो वो भी हरेक के बस की बात नहीं है वो कहीं उपकरण सापेक्ष हो करके वो वस्तु विराजमान है इसलिए वैष्णव सेवा भी सर्वदा नहीं की जा सकती है अः मने उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं संपूर्ण रूप में एक ही प्रकार की वैष्णव सेवा नहीं की जा सकती है। रही नाम सेवा माने लीला कथन वो भी कोई योग्य वक्ता मिले अपने सजातीय वैष्णव मिले उन सजातीय वैष्णव के साथ में नाम किया जा सकता है लीला कथा श्रवण की जा सकती है हर एक जगह लीला कथा भी श्रवण करने का स्व और अपने भाव की पुष्टि वहां पर नहीं हो सकती है महात्मा माधुकरी करने के लिए भी जाता है तो वो भी गिने चुने कुछ विशेष घरों में ही माधुकरी करने जाता है सिद्ध रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी महाराज भी कहते थे बोल कामरू झोली भी सबके सामने मत फैलाना जो परंपरा भुक्त होकर के संप्रदाय भुक्त होकर के विराजमान है ऐसे जनों के सामने यदि कृष्ण कथा श्रवण करोगे तब तो भावना पुष्ट होगी नहीं तो यमुना गई तो यमुना दास और गंगा गई तो गंगा दास खीचा तानी होती होने लगेगी वो उसकी भी इसलिए सजाती वैष्णव का संग मिलना और उनसे कृष्ण कथा श्रवण करना ये भी बड़ी दुर्लभ वस्तु है तो वो भी सर्वदा संभव नहीं फिर सत्संग भी हर एक समय नहीं किया जा सकता है उसका भी कुछ एक सीमित समय है भाई विशेष रूप से जो अपराध काल है उस अपराध काल में कहीं सत्संग विशेष रूप से किया जाएगा समय खाली हो तब सेवा से निवृत्त हो गए अपना नित्य नियम पूरा हो गया है तब तो सत्संग किया जा सकता है नाम जब की बात है वो नाम जब भी हमेशा नहीं किया जा सकता है कहीं ना कहीं नाम जब में भी बाधा आएगी निरंतर जो अजपा जाप वो तो किन्हीं किन्हीं को संत सिद्ध होगा सबको तो अजपाजाप सिद्ध हो नहीं सकता है परंतु धाम सेवा ऐसी है कि उठ रहे हैं बैठ रहे हैं सो रहे हैं या अविकल्प बन रही है इसलिए धाम सेवा सबसे ज्यादा कृपाल होकर के विराजमान हां इतनी बात जरूर है धाम सेवा यदि तो कोई कर रहा है तो उसको संतोष नहीं होता है कि ठीक है धाम में रह रहे हैं ठीक है परंतु तो कुछ कर तो रहे नहीं है जैसे वहां पर रह रहे थे ऐसे यहां पर रह रहे तो विश्वास नहीं होता है मन को संतुष्ट नहीं होता है धाम सेवा की अपेक्षा धाम सेवक कृपालु हैं, निरंतरता भी है परंतु कुछ करना नहीं पड़ता है जीवन की यात्रा जैसे चल रही थी ऐसे चल रही है तो करना नहीं पड़ता है इसलिए धाम सेवा से बढ़ करके फिर कहा धाम सेवा में नाम सेवा करो नाम सेवा में चित्त नहीं लगता है मोनोटोनस हो जाता है व्यक्ति कहीं उप जाता है तो ऐसी स्थिति में नाम सेवा के साथ में भी सत्संग सेवा लीला कथा श्रवण उनकी आवश्यकता होती है परंतु लीला कथा श्रवण जो है वह अभी सबकाल में संभव नहीं है इसलिए स्वरूप सेवा पंत स्वरूप सेवा में खटराग बहुत है ठाकुर जी के लिए सिंहासन भी लाओ सिंघा वस्त्र भी लाओ आभूषण भी लाओ और विभिन्न उत्सवों में हिडोरा भी चाहिए और हिडोरा कहाँ से बनाएं और रथ यात्रा चाहिए तो रथ कहां से लाएं और आभूषण कहाँ से लाएं, बहुत सारे खटराग हैं इसलिए कहीं मानसी सेवा करते हुए विराजमान परंतु तो इन चारों सेवाओं में स्वरूप सेवा श्री नाम सेवा वैष्णव सेवा और धाम सेवा इनमें धाम सेवा ही सबसे ज्यादा सरल और कृपालु होकर के निरंतर चलने वाली होकर के विराजमान हो सकती है इसलिए कह रहे हैं कि देह से समर्पण न वृंदावन में रहते हुए बस टिके रहो वृंदावन का वास ही भजन है यह विचार करते हुए श्री वृंदावन वृद्धिवास का सुदृढ़ प्रेम समास्थीयता सुध्र प्रेम श्री धाम के प्रति रखते हुए यहां पर समाज सेम टिके रहो तो टिके रहने पर बहुत सारी वस्तुएं ये चारों वस्तुएं सहज में प्राप्त हो जाएंगी धाम की महिमा की भी प्राप्ति हो जाएगी नाम सेवा की भी प्राप्ति हो जाएगी लीला कथा श्रवण की भी प्राप्ति हो जाएगी और स्वरूप सेवा की भी कहीं ना कहीं प्राप्ति हो जाएगी श्री राधा जन श्री राधाजानी श्री राधिका और माधव इनकी निरंतर निरंतर तुम राधा नागर इनकी निरंतर निरंतर उपासना करो नागर शब्द का अर्थ है रस की वृद्धि करने में जो चतुर हो उसका नाम है नागर नागरी नागर सखीगण नागरी हैं श्री परम नागर हैं, श्याम परम नागर हैं, मन रस की वृद्धि करने में जो चतुर हो उसका नाम नागर है तो श्री राधा जाने श्री राधिका राधागर आजाने मन नागर उनकी निरंतर निरंतर तुम उपासना करो स्थिर चर प्राणी संताम और श्री के स्थिर चर जितने भी प्राणी उन सबों की सेवा करते हुए ब्रजवासियों की सेवा करते हुए विराजमान हो क्योंकि न जाने कौन से रूप में कौन संत यहां विराजमान हो रहा है सेवा कर रहा है इसलिए स्थिरचर जितने भी प्राणी हैं वृक्ष उन सबों को संतोषताम यथासाध्य संतोष देते यथा हुए श्री वृंदावन मेव सर्व परम श्री स्थिरचर जितने भी प्राणी हैं उनकी भी सेवा करते हुए मानव सेवा और जीव सेवा वृक्ष सेवा इन सबों की सेवा करते हुए भी विराजमान हो मानव सेवा भी अंतरयामी रूप में श्री सबके भीतर श्री प्रभु विराजमान है इसलिए कहीं उपाधि की सेवा के माध्यम से परमात्मा की सेवा ही की जा रही है इस भाव को कहीं धारण करके विराजमान हो और ये जो वेदांत का क्रियात्मक स्वरूप है प्रयोगात्मक स्वरूप है उस प्रयोगात्मक स्वरूप में ये भाव बहुत उपयोगी है परंतु फिर भी कभी मानव सेवा करते हुए ये भाव आ सकता है चोरी के रास्ते से कि मैं सेवा करने वाला हूं अहमता का भाव कहीं प्रस्तुत हो सकता है इससे बचने की सर्वदा सर्वदा आवश्यक है अतः जहां धारणा प्रकरण का द्वितीय स्कंध में द्वितीय अध्याय में वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंध में धारणा प्रकरण का वर्णन किया गया पर कहा गया कि धारणा प्रकरण में स्थूल धारणा में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए स्थूल धारणा में आसक्त होने पर के पाताल में से पादमूलम पाताल उनका चरण है और स्वर्ग उनकी नाभी है और ब्रमलो को उनका मस्तक है और वृक्ष उनके रोम हैं, और नदियां उनकी नड़ी हैं, पर्वत उनके अस्थि हैं, तो जगत में भगवत स्वरूप का जहाँ भगवान के विभिन्न अंगों की कल्पना की गई धारणा वह तत्वता भगवत सेवा स्वरूप भूत सेवा नहीं है वहां पर धारणा है आरोप है इम्पोज है त्रिगुणात्मक जो वस्तु बनी हुई हैं उन त्रिगुणात्मक वस्तुओं में भगवत अंगों का को किया गया भगवत अंगों की की की धारणा गई, गई भावना की गई है, है, तत्वता में नहीं विनाशील होने के कारण त्रुणात्मक होने के कारण यदि उनमें बहुत ज्यादा आसक्ति की गई तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि कहीं उनमें ममता भी हो सकती है और ममता होने के साथ साथ अपने भीतर आम भी आ सकता है कि मैं इतने बड़े दातव्य अस्पताल का स्वामी होकर के विराजमान हूं ये कर रहा हूं ये सेवा कर रहा हूं सुखदेव जी ने कहा यत आत्मभाव आत्मभाव इसमें आत्म किया तो है परंतु तो उसमें अति आसक्त नहीं होना चाहिए धारणा प्रकरण में भी अत्यंत आसक्त मानव सेवा माधव सेवा है क्योंकि जीव मात्र के भीतर परमात्मा विराजमान है और जीव के माध्यम से हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं परंतु तो उस परमात्मा की सेवा करते हुए कभी अहमता और ममता ये चोर रास्ते से भीतर घुस सकती हैं, इसलिए में जो है जो विशुद्ध सत्वात्मक वस्तु है उसकी आराधना की जाएगी श्री प्रिया लाल की आराधना की जाएगी क्योंकि वे विशुद्ध सत्वात्मक है श्री वृंदावन वो विशुद्ध सत्वात्मक है इसे नाम धाम रूप लीला विशुद्ध के कारण इनकी आराधना की जाएगी जगत में भगवान की भावना की जाएगी वो साक्षात स्वरूप सेवा नहीं इसलिए जगत जगत में जगत की सेवा करते हुए भी हृदय में जो ध्यान करना पड़ेगा वह ध्यान और मुख्य रूप से केंद्र से जो होना है वह चिन्मय जो भगवत स्वरूप है उसमें ही अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा त्रुणात्मक में केंद्रित होने पर कभी त्रिगुणों का प्रभाव आ सकता है परंतु में आसक्त होने पर कहीं प्रभाव नहीं आएगा इसलिए वो सहयोगी तो है परंतु स्वरूप नहीं है स्वरूपगत उपासना नहीं है वह अपनी उपासना में सहयोगी होकर के विराजमान है तो श्री वृंदावन के स्थिर चर प्राणी संतोष वृंदावन के वृंदावन के अन्य प्राणियों की अपेक्षा वृंदावन के प्राणियों कुछ विशेषता भी है अन्य प्राणी तो कर्म के वशीभूत होकर के उनके देह मिले हुए हैं परंतु वृंदावन के प्राणी हो सकता है इन प्राणियों में कोई चिन्मय स्वरूप भी विराजमान हो अथ उनकी सेवा करते हुए विराजमान हो और श्री वृंदावन में वो सर्व परम श्रीयताम श्री वृंदावन का ही जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका पूरी तरह से आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो प्रेम की दोबारा सुन लें प्रेम की उत्सुकता के द्वारा श्री वृंदावन के चिन्हय स्वरूप का चिंतन करना चाहिए तो प्रेम की उत्सुकता उनके द्वारा भी फिर बिलुटनई सर्वांग मायोजताम श्री वृंदावन की रज वह कहीं उपाधि है और उसके भीतर परम तत्व रूप में श्री चिन्मय जो वृंदावन धाम है वो विराजमान है जैसे आठ प्रकार की मूर्तियों के भीतर उनके आठ प्रकारों को नहीं देखा जाता है कि मृन्मयी है कि ये लौकी है कि ये जलमयी है कि ये बेरीमयी है जैसे उनका विचार नहीं किया जाता है बनी हुई वो मिट्टी की भी हो सकती हैं, अष्ट धातु की भी हो सकती हैं, मणि की भी हो सकती हैं, परंतु उनके किससे बनी हुई है ये विचार नहीं किया जाता है उस वस्तु के भीतर जैसे चिन्मय भगवत स्वरूप का ही दर्शन किया जाता है इसलिए और उस मनमय मूर्ति का भी वही आदर दिया जाता है ऐसे ही चिन्मय वृंदावन इस दृश्यमान वृंदावन में भौतिक वृंदावन के भीतर चिन्मय वृंदावन विराजमान है इसलिए भौतिक वृंदावन के दृश्यमान स्वरूप के प्रति भी आदर रखना चाहिए और जैसे चिन्मय अधिष्ठान होने के कारण कोई मूर्ति वह पूजनी बन जाती है भले वो काष्ठ है वो मणि की है किसी भी वस्तु की बनी हुई है वो जैसे चिन्मय बन जाती है इसी प्रकार दृश्यमान में वृंदावन की जो भूमि है वो पंच महाभूतात्मक दिख रही है परंतु इस पंचभूतात्मक भूमि के भीतर भी चिन्ह में शिव वृंदावन विराजमान है और चिन्ह में वृंदावन के अधिष्ठान होने के कारण अधिष्ठान भी उतना ही पूजनीय हो जाता है जितना की मूल वस्तु पूजनीय तो अधिष्ठान भी परम्परा पूजनीय हो जाता है नहीं तो कोई कहेगा भाई वृंदावन की रज में और दूसरी जगह की रज का कहीं भी विश्लेषण करके देख लो वस्तु तो वो ही पंचमहाभूतात्मक है वो उसी तरह से बनी हुई है क्या अंतर है परंतु इस रज की इस अधिष्ठान में तत्व विराजमान है तो तत्व के कारण जैसे अधिष्ठान वह पूजनीय बन जाता है किसी अः प्रतिमा में इसी प्रकार श्री वृंदावन की ये जो रज है यह चिन्मय होने के कारण चिन्मय का अधिष्ठान होने के कारण ये वृंदावन की रज भी परम परम पूजनीय बन गई वृंदावन के वृक्ष भी परमपरम पूजनीय बन गए क्योंकि ये दिव्य वस्तु के अधिष्ठान होकर के विराजमान और अधिष्ठान और अधिष्ठ में जैसे अंतर नहीं माना जाता इसी प्रकार शिव वृंदावन की भूमि में और जिनमे जो लीला भूमि है उन दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा वह परम परम पूजनीय होकर के विराजमान होंगे इसमें देव का समर्पण करते हुए सुदृढ़ प्रेम के साथ में यहां पर रहना चाहिए और श्री राधा माधव इनकी निरंतर निरंतर उपासना करनी चाहिए श्री राधा नागर इन दोनों की उपासना श्री वृंदावन में निरंतर निरंतर करनी चाहिए क्योंकि अप्रकट वृंदावन विराजमान इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए क्लियर करने के लिए विचार करना चाहिए कि धाम दो प्रकार के हैं एक है प्रकट और एक है अप्रकट प्रकट लीला और अप्रकट लीला प्रकट लीला उसे कहेंगे जो प्रपंच गोचर होकर के विराजमान है जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है श्री कृष्ण ने जिस समय पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण किया पृथ्वी पर बिराजय 125 वर्ष तक उस समय सबको कृष्ण को देखने का अधिकार प्राप्त हुआ यह बात अलग है किसने भगवान रूप में देखा किसने प्री रूप में देखा और किसी ने बैरी रूप में देखा यह हो सकता है पर दर्शन करने का अधिकार सबको प्राप्त था उसका नाम है प्रकट लीला दूसरी लीला है अप्रकट लीला अप्रकट लीला दो प्रकार की है जिसको सब नहीं देख सकते हैं निज परकर ही देख सकता है उस लीला का नाम है अप्रकट लीला वो अप्रकट लीला दो प्रकार की एक अप्रकट लीला है दिव्य और दूसरी है भव माने बैकुंठ के भी ऊपर जाकर के परम व्योम उनके भी ऊपर जो श्रीमद् गोलोक है सर्वोद्ध वे हो गए दिव्य और आज अवतार काल नहीं है ंत वो लीला आज भी हो रही है श्री वृंदावन में वह हो गई अप्रकट भौम लीला अप्रकट भौम लीला का परकर वहां जा सकता है वहां का जो परकर है वो यहां आ सकता है दोनों में कोई अंतर नहीं है अप्रकट भौम और श्री वृंदावन वृंदावन का जो भवलीला और दिव्य लीला दोनों ही लीला समान है और उनका व्यवहार भी लगभग समान है अप्रकट लीला का जो व्यवहार है वो भी श्री की संस्कृति के अनुरूप वैसा ही वेशभूषा वैसे ही खान वैसा ही व्यवहार वैसी ही भाषा जैसी यहाँ पर है ऐसी ही वहां पर है और वहां का परकर यहाँ यहाँ का परकर वहां और इसका वर्णन कई बार आचार्यों ने बड़े सुंदर ढंग से दिखाया जैसे श्री बृह भागवता में सनातन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यहाँ का प्रकर गोप कुमार पहुंच जाते हैं श्री गोलोक और गोलोक का जो प्रकर है वहाँ गोलोक में भी अपने गुरु का दर्शन करते हैं फिर जब मूर्छित होकर के गिरते हैं तो भाव वृंदावन में दिखते हैं और भाव वृंदावन में अपने गुरु का भी दर्शन करते भाव वृंदावन में फिर माथुर ब्राह्मण जो है उनको श्री लीला का उपदेश भी करते हैं तो भौम वृंदावन के परकर को गोलोक का जो परकर है गोलोक में पहुंच करके दोबारा आकर के भी वो यहाँ का यहां पर उपदेश देते हुए विराजमान है तो ये दो प्रकार की लीला हुई एक प्रकट लीला एक अप्रकट लीला अप्रकट लीला दो प्रकार की एक दिव्य एक भौम इनमें भी दिव्य वृंदावन की अपेक्षा भौम वृंदावन ज्यादा उपयोगी है क्योंकि यहां पर साधक परकर भी है और सिद्ध पर कर भी है जबकि गोलोक में केवल सिद्ध पर इसलिए गोलोक की अपेक्षा ये जो धाम है यह ज्यादा उपयोगी हो करके विराजमान है इसलिए अरे भैया वृंदावन में ही निरंतर निरंतर निवास करो और हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हमारे लिए उपास्य ये भूमि ही है इसलिए महावाणी जी में श्री हरिप्रिया जी निरूपण कर रहे हैं कि भरम तजो हर प्रिया भजो सजो नेम व्रत एक यही यही छू करके कह रहे हैं उंगली से यही यही जिस भूमि में हम बैठे हैं निश्चय कही ये भूमि ही हमारे लिए परम परम रसपूर्ण है रहो सही गही टेक इस वृंदावन में विश्वास रख करके टेक रख करके यहाँ पर निरंतर निरंतर निवास कर क्योंकि अभी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है वस्तु तो यहां पर विद्यमान है आंखों का पर्दा हट जाएगा तो यहां पर जो लीला हो रही है उस लीला में हमको यही प्रवेश प्राप्त हो जाएगा इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है आवश्यकता केवल आंखों पर पड़े हुए पर्दे को दूर करने मात्र की है यही लीला परम्परा उपास से होकर के विराजमान अतः कह रहे हैं स्थिर चरप प्राणी श्री वृंदावन में ही निरंतर निरंतर यहां पर सुदृढ़ प्रेम समीयता सुदृढ़ प्रेम के द्वारा स्थित रहो आगे कह रहे हैं छठे श्लोक में वेदांता प्रतिपादय नोचे किम किमो मनंते बस शास्त्रता दुस्तर्गि किम तत नोचे भागवतान भूत यातस यात किम किमो स्वात्मा बज्र सहसत्र विद्य एवं नृंदावना कोई ये कहे कि भाई उपनिषदों में वृंदावन का नाम लेकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है ऐसा तो हमको नहीं दिखता है भाई तुम बकालत करके वृंदावन का नाम ले रहे हो कि इस शब्द के द्वारा ये यत्र भूरी इत्यादि रूप में वृंदावन की मेहमा का गायन कर रहे हो परंतु हम ऐसे नहीं मानेंगे हम बकालत हम किसी टीका के आधार पर नहीं साक्षात रूप से कहा वर्णन है कोई हठी शास्त्रार्थ करने वाला ये कहे कि भाई शास्त्र कहीं राधा का नाम वेदांत में नहीं दिख रहा है वृंदावन का नाम नहीं दिख रहा है उपनिषेदों में तो सरस्वती प्रोधन बोल भाई इस झमेला में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम शास्त्रों के साक्ष्य को ढूंढते हुए डोले। हमने मान लिया हमको वो टीका अच्छी लगती है हम मान रहे हैं हम किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इस शब्द का यही तुम अर्थ निकालो तो वेदांत प्रतिपादय मुक्तो नोचित स्पष्ट रूप से मोक्षावृत्ति के द्वारा श्री वेदांत वह श्री राधिका प्रेम का श्री वृंदावन की महिमा का गायन मोक्षवृत्ति से नहीं करते हैं लक्षण या व्यंजनावृत्ति के द्वारा तात्पर्य वृत्ति के द्वारा यानी विवर्णन करते हैं तो उनको करने दो हमें इसे इसमें साक्ष्यों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है वेदांत का तात्पर्य है कि वैदिक और वेदांत दोनों में मूलभूत अंतर है जो वेद बताते हैं उसको हम वैदिक कहेंगे पंत वेदांत उसे कहेंगे जहां पर अभिन्न निमित्त उपादान तो हो उसका नाम वेदांत है जगत का कर्ता और जगत का मैटर मे तो मैटर मैकेनिक और मशीन तीनों जहां एक हैं उसका नाम है वेदांत जहां मैकेनिक अलग है मेटर अलग है वो वैदिक तो है पंथ वेदांत नहीं है सांख्य शास्त्र वैदिक तो है पंथ वेदांत नहीं है वहां पर ईश्वर जगत की रचना करने वाला है परंतु तो जगत बना है प्रकृति से तो मैटर अलग है मैकेनिक अलग है परंतु जहां मैकेनिक और मैटर दोनों एक हो मशीन मैकेनिक और मैटर वो एक हो उसका नाम वेदांत है जैसे यथा लूता तत्व कार्य मकड़ी जो है वह जाल का मैकेनिक भी है और मशीन वो मकड़ी ही जाल का मैटर भी है तो मशीन और मैकेनिक दोनों मैटर और मैकेनिक और मशीन ये तीनों जहां एक हो उसका नाम वेदांत है सर्वम खल ब्रह्म हो ये वेदांत है ईश्वर अपनी ही शक्ति से जगत की रचना करते हुए विराजमान है माया उसकी मशीन होकर के विराजमान है माया का जो त्रिगुण है वह मैटर होकर के विराजमान परंतु तो मैटर और मशीन माया और उसके त्रिगुण ये अलग अलग वस्तु नहीं है वह ईश्वर की ही एक अंश है ईश्वर की ये एक उसको हम कहेंगे वेदांत वैदिक वो है जो कि अलग अलग तत्वों को द्वैतात्मक जो तत्व हैं उनको माने जैसे सांख्य द्वैतात्मात्मक होकर करके मेरा जैसे न्याय पूर्व मीमांसा वैशेषिक ये सब ईश्वर को भी मानते हैं और ईश्वर के अलावा ईश्वर से अलग तत्व कोई सात तत्व मानता है कोई सोलह तत्व मानता है न्याय सोलह तत्व मानता है कहीं जो वैशेषिक है वो सात तत्व मानता है सांख्य केवल तीन तत्व तक, दो तत्व मानता है प्रकृति और पुरुष तो जहां मशीन अलग है मैकेनिक अलग है और मैटर अलग है उसको हम वैदिक तो कहेंगे ये सारे दर्शन वैदिक तो है पंत वेदांत नहीं है वेदांत वहां होगा जहां पर एक मेवा द्वितीय ब्रह्म इसको हम स्वीकार करें सर्वम खलवेदम ब्रह्म और जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं वे अंत में जाकर के जीव जगत इनको भगवान की शक्ति मान करके स्वरूप शक्ति में अपने आप में आनंदित होते हैं और जीव जगत भी भिन्न नहीं है जीव जगत भी ईश्वर का अंश होकर के विराजमान इस भाव को धारण करके जो विराजमान इसलिए सभी वेदांत हैं चाहे अचिंत भेदा हो चाहे स्वाभाविक भेदा हो चाहे विशिष्ट भेदा हो चाहे जो द्वैत तो हो वो भी शक्ति शक्तिमान मान करके कहीं इन सबकी महिमा का गायन करने वाला होकर के विराजमान है तो वेदांता प्रतिपादयती मुख तो नो वेदांत यद्यपि सबको उपनिषद अभिन्न भेदाभेद अभिन्न जो उपकरण होकर के विराजमान हैं उसके उसके द्वारा ब्रह्म को ही परतत्व करके मानते हैं परंतु तो यदि कोई नहीं माने वृंदावन का नाम वहां पर न देखे और नहीं माने तो हमें उसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है भैया माने तुम माने हम जैसा शास्त्र शास्त्र गर्त पत्ता, गर्त यदि यदि में पड़े हुए कोई व्यक्ति वृंदावन की महिमा को नहीं मानते हैं तो मत जाने दो वे दुस्तर्कण है दुस्तर्क में पड़े हुए हैं उनसे हमको क्या करना जो शास्त्र हैं वे सुख बोध होते हैं जो तरकी हैं वे कठिनाई से बोध होते हैं और जो थोड़ा सा पढ़ा है ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन है वो तो असाध्य होकर के विराजमान है इसलिए उनके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है भागवतानुभूत पद्मीम या तस्तः किम परम यदि कोई ये कहे कि नोचे भागवतानुभूत पद्मीम याता कि सबको शिव वृंदावन अपने दिव्य रूप में दिखाई नहीं देते हैं भागवत जन जो हैं उनको ही दिखाई देते हुए दिव्य वृंदावन सबको नहीं दिख दिख रहे हैं तो भैया उनसे भी हमको बहस करने की जरूरत नहीं है कि हमको दिख रहे हैं, तुमको क्यों नहीं दिख रहे हैं हम तो मान रहे हैं तुम क्यों नहीं मान रहे हो तो ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है स्वात्मा बज्र शाहस्त्र स्पंदेत वृंदावना परंतु मेरी आत्मा मेरा ये शरीर यदि कोई भज्य से मुझे मारे तब भी मैं वृंदावन से हिलने वाला नहीं हूं मैं वृंदावन में ही टिका रहूंगा यदि कोई नहीं मान रहा है और मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं तो मुझे समझाने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको मैं समझा करके ही मानू इसमें फंसने की जरूरत नहीं है यदि शास्त्र के ग्रंथ में पढ़े हुए दुराग्रह में पड़े हुए व्यक्ति मेरे दिए गए तर्कों को भी नहीं माने तो उसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वत्र तर्क प्रतिष्ठाना वो जो परत है वह तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है क्योंकि बलवान तर्क आने पर पहला तर्क कहीं दगमगा जाएगा इसलिए मूल वस्तु निष्ठा की है मूल वस्तु तर्क की नहीं है तर्क के द्वारा उसको आर्गुमेंट्स के द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता है ऐसे वृंदावन में मैं रहू आप प्रबल सत वंशी बंशी कम शाखा खंड शखंड तांडव कलम पोलि भ्राजन मंज नुकुंजकम खाव कोल चित्रम विचित्रम मृग नाना दिव्य सहस गिर ध्यायाम वृंदावनम श्री वृंदावन उनका जो स्थूल स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप भी के भीतर ही लीलामय स्वरूप कहीं टिका हुआ है जैसे शिव ग्रह में होकर के विराजमान है परंतु उनमें जैसे भगवत स्वरूप ही विराजमान है इसी प्रकार श्री वृंदावन के दृश्यमान स्वरूप इसके भीतर भी चिन्ह में जो लीला पर कर है वह निरंतर निरंतर विराजमान है इसको ध्यान कर लो और तर्क की बात पहले ही काट गए हैं कि ये तो ध्यान हुआ तो तर्क की बात कह कर, रहे कर, हैं बोले तो निष्ठा बड़ी वस्तु है तर्क में हमें पढ़ना नहीं है कि प्रोदन चत्पिक पंचम जहां पर कोयल पंचम स्वर में गायन कर रही है तत्वता वृंदावन की शोभा उनके माध्यम से जो नित्य परकर है उसकी शोभा का ही यहां गायन किया गया तो प्रोदन चत पिक पिक तत्वता पिक कहकर के कोकिल कंठी श्री सहचरीगण उनकी शोभा का ही वर्णन किया गया कि जहां पर कोयल पंचम स्वर में गायन कर रही है प्रोदनचत मन गायन कर रही है पिक पंचम कोयल पंचम स्वर में जहां गा रही हैं बंशी सुसंगीत कम जहां पर बंशी का सुसंगीत सुशोभित हो रहा है शाम सुंदर की बंशी जहां बज रही है हमारे कान अवृद्ध सुन नहीं सुन रहे शाखा दंड शिखंड तांडव कलम जहां पर वृक्षों की शाखा उनके समूह में शाखी वृक्षगण जो हैं उनके समूह में शिखी शिखंड तांडव कलम मयूर अपने पंखों को फैला करके नृत्य कर रहे हैं अर्थात जहां श्री प्रियाओं के अलकावली सखियों की अलकावली ही सुशोभित हो रही हैं है से अपने वस्तु को बचाने के लिए यहां पर वृंदावन की शोभा का वर्णन किया जा रहा है तत्व तृंदावन की शोभा का वर्णन नहीं है ये प्रियालाल इनकी शोभा का ही वर्णन तो मयूर मुकुट के द्वारा मयूर के नृत्य के द्वारा श्रीप्रिया के केशकलाप लाल जी के केशकलाप सखियों के केशकलाप उनकी ओर ही संकेत किया जा रहा है और पुरोल्लास बल्ली ध्रमम जहां पर जितने भी लता और वृक्ष वे अपूर्व से श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए प्रोल्लासी उल्लसित हो रहे हैं बल्ली कहकर के सब सखी गर, मंजरी का द्रुम जितने भी प्रिय नर्म सखा हैं, उन प्रिय नर्म सखा वे परंपरा में आनंदित हो रहे हैं श्री कृष्ण कुंड के चारों ओर जो दस सखा हैं, उन दस सखाओं की जो कुंज हैं वे कुंज सुशोभित हो रही हैं। कहीं मधुमंगलानंद कुंज है कहीं अर्जुनानंद कुंज है कहीं सोलानंद कुंज है कहीं जो सखागण हैं, उन सखागणों की अपूर्व अपूर्व जो कुंज हैं, वे जहाँ सुशोभित होती हुई कुंज है तो जितनी भी कुंज है हो रही हैं, तो यही वृक्ष और लता जहाँ पर खिल रहे हैं वृक्ष लता के माध्यम से प्रिय नर्म सखा उनकी ही शोभा का वर्णन कर रहे हैं जय जय जय हां हां नहीं भराजन मंज निकुंज कम जहां पर सुंदर निकुंज अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही हैं जो विशेष जो कुंज है आनंदमय कुंज वे आनंदमय कुंज जहां शोभा को प्राप्त हो रही हैं रंगद रसद और वसुदापुंज जितनी भी कुंज हैं वे अष्ट कुंज जहां अपूर्व शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है, है। तो कुंज हैं तो पुलसत भ्राजन निकुंज कम सुंदर निकुंज जो है वो जहां सुशोभित होती तो हुई विराजमान हो रही हैं, खगकोल चित्रम जो वृंदावन पक्षियों के समूह से विचित्र होकर के विराजमान ये पक्षी कोई और नहीं है सखी गण ही जहां पक्षी होकर के इन में विराजमान है सुखपिख इनसेशोभित होकर के श्री वृंदावन वे विराजमान है विचित्रम मृगम नाना दिव्य सरित गिरवरम और जो मृग विचित्र रूप में श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए सखियों की सेवा करते हुए जहां मृग विराजमान है सुरंग नामक मृग जहां भी श्याम सुंदर जिस कुंज में होते हैं उसके आगे श्री रूप गोस्वा किया कि वो कुंज सुरंग मृग वो खड़ा रहता है कभी सुरंगी जो मृगी है वह जहां प्रियाजी जिस कुंज में हैं उसके सामने खड़ी रहती हैं और कभी श्री सखीगण श्री चंद्रावली जी के यूचकी सखीगणों से वो ढूंढती हुई आती हैं और बहाना बनाती हैं कि हम अपने अपनी मुर्गी अपनी सुरंगी के पास में शाम सुंदर के सुरंग को नहीं आने देंगे क्योंकि या मृग अन्य किसी मुर्गी में आ सकते हैं हमारी मुर्गी में एक महीने से इसने कभी आगमन भी नहीं किया इसलिए हम अपनी मृगी को वापस ले जाने के लिए आई हैं ऐसे झगड़ा करने के बहाने श्री प्रिया जी जहां पर विराजमान है वहां झगड़ा करने के बहाने वहां पर आती हैं और आकर के ये झगड़ा करती हैं तो अब सुरंगी वो स्वरंग मृग कितना भी हमारे पास में आए हम अपनी सुरंगी को उस स्वर्ग मृग के साथ में नहीं मिलाएंगे ऐसे मध्यांग लीला में या श्री विदग्ध माधव में श्री सखीगण ये श्री चंद्रावली जी उन चंद्रावली जी के साथ में जहा श्याम सुंदर का मिलन हो रहा है उस मिलन में बाधा डालने के लिए सखी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वहां आती हैं और कहती हैं कि हम अपनी सोरंगी को अब आकर के ले जाएंगे हम उस सुरंग के साथ में उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो सुरंगमुख मृग कहीं दूसरी किसी सखी में आसक्त हो रहा है तत्वतः चंद्रावली जी में क्यों आसक्त हो हमारी सखी रानी रा को क्यों छोड़ रहे हो ये संकेत में कहते हुए ये विराजमान होती तो जहां पर मृग ये भी सेवक एक सेवा के अंग होकर के विराजमान इसी प्रकार रास में जब एक एक जगह श्री प्रिया जी सखीगण श्याम सुंदर को ढूंढती हुई डोल रही हैं और इतने में वृंदावन की भूमि को जब रोमांचित देखें तो कह रही हैं अरे सखी ये भूमि वृंदावन की इतनी रोमांचित हो रही है जरूर श्याम सुंदर के चरणों का इसे स्पर्श प्राप्त हुआ होगा इसीलिए इसमें यह रोमांच है क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं के प्यारे के चरण का स्पर्श प्राप्त करके जैसे हमको रोमांच हुआ है यह रोमांच शाम सुंदर के चरणों के प्रभाव से ही संभव है इस पृथ्वी को यह रोमांच न तो वराह भगवान के चरणों के स्पर्श से प्राप्त होता है न ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में विराजमान बामन भगवान के स्पर्श से प्राप्त हो सकता है कि बटुक ब्राह्मण उनमें कईशोर अभी है नहीं उससे भी स्पर्श प्राप्त नहीं हो सकता है और ये वराह स्वरूप श्री नारायण उनके स्पर्श से भी नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें रस की विदग्धता पूरी तरह से वराह भगवान में नहीं है अतः ये तो रसिक श्रोमणी श्याम सुंदर के स्पर्श से ही इस पृथ्वी में ऐसा रोमांच हो रहा है इस पृथ्वी से पूछे और पृथ्वी तुरंत ही उस समय श्री मृगी जी को भेज देती है एक हरणी को भेज देती हैं और गोपी आलिंगन करती हुई कह रही हैं कि, अप्रे उपगत शाम हुआ। कि पत्नी, तेरा स्वागत है, स्वागत है। पत्नी, म्र्ण। म्र्ण की पत्नी, तेरा स्वागत है और ऐसा कहकर के उसका आलिंगन करती है तो ये श्याम सुंदर का पता है क्या और वो मृग पत्नी कहती है मृगी कहती है हा हा स्वामनी आइए आइए मैं आपको बताऊं और वो गोपियों को आगे ले जाती हुई आगे आगे चल रही है और गोपियों को अपने साथ में लेकर के किसी विशिष्ट कुंज के आगे आकर के वो मुर्गी खड़ी हो जाती है बोले रुकी क्यों और जब चारों ओर देखती हैं इतने में वो मुर्गी अंतर्धान हो जाती है कह रही अरे वो मुर्गी कहाँ गई फिर कह रही है डर गई होगी कि कहीं शुनता का दोष देख करके स्वामी मुझे डांटे नहीं कि हम तो छिप करके आई थी तूने हमारा पता क्यों बताया इसलिए वो हरिणी डर करके कहीं छिप गई है तो मुर्गी भी जहां पर सेवा के उपकरण हो करके विराजमान शिव वृंदावन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वृंदावन एक जड़ प्रकृति नहीं है वृंदावन लीला का एक भाग है वृंदावन लीला की एक सखी होकर के विराजमान श्री वृज लीला की यही विशेषता है अन्य जितने भी काव्य हैं, उन काव्यों में प्रकृति जड़ है और केवल उद्दीपन है वह सहयोगनी विभाव सामग्री नहीं है वह उद्दीपन विभाग विभाव है परंतु तो वह विभाव की सामग्री सहयोगनी सामग्री होकर के नहीं है परंत यहां पर एक चेतन सहयोगी पात्र हो करके शिव वृंदावन ये विराजमान है ये वृंदावन की विशेषता है तो यहां पर मुर्गी पक्षी सब लीला के अंग हो करके विराजमान हैं शुक श्री प्रिया जी के श्रीहस्त के ऊपर बैठ करके प्रिया जी उसको सिखा रही हैं कि हे शुक श्याम सुंदर के इन गुणों का वर्णन करो इन गुणों का वर्णन करो और वर्णन करते करते यदि प्रिया जी मूर्छित हो जाए व्याकुल हो जाए कृष्ण गुणों का तो वो ही सुख उड़ करके श्याम सुंदर के पास में चला जाए तो यहां पर सुख केवल एक जल उद्दीपक मात्र नहीं है एक पशु पक्षी उद्दीपक मात्र नहीं है बल्कि लीला के क्रियात्मक भाव शिव वृंदावन वे दक्ष और विचक्षण ये शुक्र कहीं लीला के भाग होकर के विराजमान है शोभा ये सारिका कहीं प्रियाजी की लीला की भाग होकर के एक आ, क्रियात्मक पात्र होकर के लीला का एक भाग होकर के शिवनावन का विराजमान है तो वे श्री वृंदावन परम परम उपास्य है ध्यायाम वृंदावनम और नाना दिव्य सर सरित गिरवरम श्री वृंदावन दिव्य सरित सर इनसे युक्त होकर के वे श्री वृंदावन है उन वृंदावन की वो शोभा का क्या वर्णन किया जाए वे वृंदावन रंगद रसद रहस्य बसुदापुन अर्सुन विशद विचित्र अनूप अमृत कला अमृताधि कुंज मध्य बिलसत भवन अधिपति भूप श्री प्रिया जी के श्रीअंग में आठ कुंज विराजमान हैं तो यहां पर कुंज जो हैं वो श्री प्रिया का ही श्रीअंग होकर के विराजमान श्री महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं कि रंगत ये माने अनुराग अनुराग कुंज है रंगत फिर तो रसद कुंज श्री जी के श्रीअंग में शाम सुंदर के वक्षस्थल स्थल प्रिया के वक्ष यही रसद कुंज होकर के विराजमान है तो रंगद रसद रहस्य रहसी का तात्पर्य है विलास वो भी कुंज होकर के विराजमान है फिर वसुधा माने स्वासा वही कुंज होकर के विराजमान है फिर विशद माने कपोल ये भी एक कुंज है फिर विचित्र माने जंघा प्रियालाल दोनों के श्रीचरण वे भी कुंज होकर के विराजमान है फिर अमित कला कुंज नेत्र जो है कटाक्ष वे ये अमित कला कुंज होकर के विराजमान है फिर अमृताध कुंज माने अधर ये भी कुंज होकर के विराजमान है बिल भवन अधिपति भूप ये वृंदावन श्री प्रिया ये इन भवनों में इन कुंजों में प्रिया लाल दोनों विलास करते हुए विराजमान तो कभी अनुराग कुंज में कभी बक्षोज कुंज में कभी रहस्य विलास कुंज में कभी बसदा कुंज में कभी कपोल कभी जंघा कभी नेत्र कभी अधर ये सब कुंज हैं इनमें विलास करते हुए विराजमान परंतु तो अनधिकारी को कहीं बचाने के लिए रसिक जन कह रहे हैं कि नाना दिव्य सरसरित गिरवरम जहां पर दिव्य सरोवर ये अष्टकुंज जहां विराजमान है सुंदर गिरवर श्री प्रिया के श्रीअंग के थल, थल वे ही गिरवर इस वृंदावन में प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक विलास करते हुए विराजमान ऐसे श्री वृंदावन का हम ध्यान करें वृंदावन का ध्यान नहीं है वृंदावन में प्रिया के स्वरूप का के स्वरूप का ही रस जन ध्यान करते ध्यान वृंदावन श्री वृंदावन का हम ध्यान कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं स्थूलम सूक्ष्म कारणम श्री श्रीवनकुंठे द्वारका जन्मभूमि कृष्ण सो गोष्ठ वृंदावना दिव्या क्रीडम धाम वृंदावना प्रकाशानंद जी अथवा जो ज्ञान का जो तत्व है वो ही प्रबोधन होकर के विराजमान है तो वहां पर पूर्व जो संस्कार हैं वेदांत के उन तो वेदांत के संस्कारों का कहीं उपयोग करते हुए रसमें उपयोग करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ये दो जो कोश हैं ये दो कोश स्थूलम स्थूल कोश होकर के विराजमान फिर उसके बाद में तुण मनोमय और विज्ञान में, ये में ये कोश ये मनोमय कोश ये सूक्ष्म कोश होकर के विराजमान फिर विज्ञान में जो कोश है वह कहीं कारण स्वरूप को भी प्रकट करने वाला होकर के विराजमान तो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ जो शरीर है हमारा यह स्थूल शरीर कहलाएगा पंच महाभूतों से जो बना हुआ जो अष्ट धातु अष्ट धातु का स्वरूप है माने केश फिर त्वचा फिर इसके बाद में नाड़ी फिर रक्त फिर मांस फिर अस्थि फिर मज्जा और फिर वीर आठ धातुओं से बना हुए जो स्वरूप है अष्ट धातुक वह अष्ट धातुक स्वरूप ये कहलाएगा स्थूल शरीर ये कहलाएगा कहीं स्थूल तो स्थूलम फिर इसके भीतर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर जो है वो कहीं चौदह जो वस्तु है उन चौदह वस्तुओं से बना हुआ है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया एक मन बुद्धि और चित्त इनसे बना हुआ जो स्वरूप है वो ग्यारह या ग्यारह या बारह जो ग्यारह और बारह वस्तुओं का बना हुआ जो स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर बारह वस्तुओं का बना हुआ जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर कहलाएगा इनके भीतर कहीं पंचतन्मात्राएं भी कहीं जोड़ ली जाएंगी परंतु तो श्री जड़ जी कह रहे हैं कि एकादश जो है उनमें शैया महम द्वादश में एक माहू ग्यारह वस्तुओं की शैया बारहवीं वस्तु है ग्यारह वस्तु हो गई पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया इनके भीतर पंचतन्मात्राएं भी जोड़ी तो पंद्रह हो गई ये पंद्रह नहीं किया तो यहां पर ग्यारह ग्यारह इनके भीतर ही पंचतन को कर्मेंद्री और ज्ञान इनके भीतर ही पंचतन जुड़ी हुई जो पांच वस्तुओं को ग्रहण करे उसका नाम है ग्रहण करने वाली उस इंद्र का नाम है ज्ञानेन्द्री और जो पांच वस्तुओं का त्याग करे उनका नाम है कर्मेंद्री पंचतमात्र से पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया बली हुई हैं। जैसे कर्मेंद्रीय जिह्वा के द्वारा शब्द का त्याग है परंतु ज्ञानेन्द्रीय काम के द्वारा शब्द का ग्रहण है जहा चरण के द्वारा वस्तु का त्याग है और जहां त्वचा के द्वारा वस्तु का ग्रहण है त्वचा है ज्ञानेन्द्रिय और चरण है कर्मेंद्री शब्द स्पर्श रूप का हाथ के द्वारा उनका त्याग है तो वो रूप जो है नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण है पंत चरणों के द्वारा रूप का त्याग है तो जो त्याग करने वाली इंद्री है उनको हम कहेंगे कर्म इंद्री और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको जो ग्रहण करने वाली इंद्री है उन इंद्रियों को ही हम कहेंगे ज्ञान इंद्री रस जिहा के द्वारा रसना के द्वारा रस का ग्रहण है परंतु जहां उपस्थ है उसके द्वारा पायु उसके द्वारा रस का त्याग है गंध नाश्का के नहीं जो उपस्थ है उसके द्वारा रस का त्याग है नास्का के द्वारा गंध का ग्रहण है पायु के द्वारा गंध का त्याग है तो तो ग्रहण और त्याग इन दृष्टि से योगशास्त्र में ये जो पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया हैं इनका विभाग निरूपण किया गया तो स्थूल सूक्ष्म तो सूक्ष्म शरीर सोलह वस्तु का बना हुआ है या ग्यारह वस्तु का बना हुआ है ये ग्यारह वस्तुएं बारहवीं शय्या पर रहती हैं वो बारहवीं वस्तु कौन सी है अहंकार इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा जो चोट की जाती है वो चोट की जाती है अहंकार के ऊपर भक्त मार्ग में भी अपने अहम को जो देह संबंधी अहम है उसका त्याग करके मैं कृष्ण दास हूं इस अहम को ग्रहण किया जाए उस अहम में अहम को बारह कहा गया तो श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि शैया माहम में एक माहू बारहवा जो अहंकार है वो ग्यारह वस्तुओं की शैया है यदि अहंकार नष्ट हो जाएगा कारण नष्ट हो जाएगा तो कार्य की नृत्ति अपने आप ही हो जाएगी इससे सबसे ज्यादा चोट अहंकार के ऊपर की जानी चाहिए आम का त्याग किया जाए अहंकार दो प्रकार का है एक अहंकार है अज्ञानजन्य अहंकार और दूसरा है स्वरूप जन्य अहंकार स्वरूप जन्य अहंकार को तो आम शब्द बातचो आत्मा है उस आत्मा को तो ग्रहण करना चाहिए कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास ईश्वर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास होना तो इस अहंकार को ईश्वर का मैं अंश हूं इस अंशांश स्वरूप को तो स्वीकार करना चाहिए इस अहंकार तो ये तो परमानेंट है और मैं गोरा हूं काला हूँ ब्राह्मण हूं वृद्ध हूँ स्त्री हूँ युवक हूँ बालक हूँ ये जो कार्य कोटि का अहंकार है इस कार्य कोटि के अहंकार का त्याग करना चाहिए स्वरूप कोटि के अहंकार को मैं कृष्ण दास हूं इसको पकड़ना चाहिए और कार्य कोटि का जो अहंकार है उसको त्याग करना चाहिए उसके ऊपर चोट की गई तो बारह है या सोल है वस्तुओं से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है बारे में बारे गिनेंगे वहां पर पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रिया एक मन ये ग्यारह हुए और बारह है ये ग्यारह वस्तुएं रहेंगी कहा अहंकार में उस अहंकार को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए ये कारण शरीर हो गया वो एक शरीर में एक स्थूल शरीर में ममता बुद्धि का त्याग करके दूसरे स्थूल शरीर में जब ममता बुद्धि कर लेता है तो जिस शरीर में ममता बुद्धि का त्याग करता है उसी का हो जाता है मृत्यु और जिसमें उसने ममता बुद्धि की उसी का हो जाता है जन्म तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये जन्म मृत्यु ये कहीं निरंतर निरंतर प्रवाह में चलती रहती हैं जन्म हुआ मृत्यु हुई जन्म हुआ मृत्यु हुई, हुई ये निरंतर प्रवाह में चलती रहेंगी परंतु ये प्रवाह तब तक, तक नहीं टूटेगा ये हुए बारह की बात अब सोलह की जहां पर बात है वहां पंचतन मात्राओं को यदि और जोड़ लिया जाए और एक मन को जोड़ लिया जाए मन में सब कुछ आ गया मन बुद्धि चित्र अहंकार इन सब को मन का प्रतीक मान लिया तो कभी षोडश अंगात्मक सूक्ष्म शरीर है कभी बारह अंगात्मक द्वादश अंगात्मक सूक्ष्म शरीर है तो बारह या सोलह अंग वाले सूक्ष्म शरीर उनको भी कहीं शिक्षित चरणार में ही लगा देना चाहिए तो स्थूलम सूक्ष्मम कारणम कारण शरीर कौन सा है कारण शरीर है कि मैं प्रकृति हूं ये अध्यास इसका नाम ही है कारण शरीर इस कारण शरीर का भी त्याग करना चाहिए जब तक कारण शरीर नहीं घटेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मैं प्रकृति हूं मैं देह हूं इस अज्ञान का नाम है कारण शरीर तो स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर जो हैं इनसे बढ़कर के फिर चौथी जो वस्तु है वो चौथी वस्तु है तुरी तुरी शरीर वो तुरी शरीर जो है वह है ब्रह्म वही परिपूर्ण होकर के तो स्थूल शरीर मान अंधमय कोष और प्राण में कोश ये हो गए स्थूल शरीर मनोमय कोश ये हो गया सूक्ष्म शरीर और जीव और ईश्वर इत्यादि रूप में अपने आप को सच्चन जीव मांग करके विराजमान हो गया ये हो गया विज्ञानमय कोश ये तीन कोश हो गए और चौथा जो कोश है वह आनंदमय कोश है उस आनंदमय कोश में साधक विराजमान होगा तो अन्नमय प्राणमय यह हो गया स्थूल शरीर में यह हो गया सूक्ष्म शरीर और जीव और ईश्वर इनका स्वरूप मानते हुए इनमें विराजमान होना यह हो गया कारण शरीर और इन कारण शरीर से मुक्त होकर के अंत में इन सबका आश्रय होकर के जो विराजमान है वह हो गया तुरी उस आनंद में कोष में विराजमान होकर के तुरी उस तुरी में जो पहुंच गए हैं तो स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म ब्रह्मतुर्यम वो ब्रह्म ही तुर्य होकर के विराजमान है उस स्वरूप से भी ऊपर जाकर के बैकुंठ है ब्रम्ह स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूपता तो है परंतु सच्चिदानंद स्वरूपता होने पर भी उन सच्चिदानंद स्वरूपता का प्रकाशन नहीं है वो ब्रह्म केवल अनुभूति का विषय तो है परंतु वह सेवा का विषय नहीं है सेवा का विषय होने के कारण होने के लिए ज्ञानेन्द्र चिन्मय ज्ञानेन्द्रीय और चिन्मय कर्मेंद्रियों के द्वारा उसकी सेवा की जाए वो जो स्वरूप होगा वो होगा बैकुंठनाथ का स्वरूप उस वैकुंठनाथ के स्वरूप से भी ऊपर जाकर के निराकृत स्वरूप उसकी महिमा है क्योंकि निराकृत स्वरूप में जैसी सेवा की सुविधा प्राप्त है वैसी सेवा की सुविधा किसी दूसरे स्वरूप में प्राप्त नहीं है वैकुंठ में भी छत्र चमर परंतु वो वैभव रूप हैं। कोई वहां पे धूप थोड़ी पड़ रही है द्वारका में श्री अयोध्या जी में श्री वृंदावन में यहां पर धूप है यहां पर छत्र की जरूरत है यहां पर पंखा की जरूरत है चमर की जरूरत है वैकुंठ में पंखा छत्र चमर छिड़काव इनकी जरूरत नहीं है वहां पर जो कुछ भी प्रकट किए गए हैं वो राजकीय वैभव ऐश्वर्य वैभव को प्रकट करने के लिए उन छत्र चमर भोग की जरूरत है नहीं तो कोई वैकुंठनाथ को भूख थोड़ी लगेगी पंत नाकृत लीला में सेवा की जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं जितने सुअवसर प्राप्त हैं इतने सुअवसर कहीं दूसरे का प्राप्त नहीं है इसे नराकृत लीला ही सर्वश्रेष्ठ होकर के सेवा के उपयुक्त तो होकर के विराजमान है नृसिंग भगवान को अब क्या भूख लगेगी वराह भगवान को क्या भूख लगेगी परंतु श्री कृष्ण द्वारकाधीश मथुराधीश इनको भूख लगेगी इनको गर्मी भी लगेगी इनको नींद भी आएगी तो यहां पर सेवा की जितनी जरूरत है नाकट लीला में वही लीला तो श्री कृष्ण लीला भगवं भगवान की लीलाए अनंत हैं परंतु मनुष्य लीला ही सर्वोत्तम लीला होकर के सर्वोत्तम नरखीला सर्वोत्तम नरलीला जो है वही सर्वोत्तम होकर के विराजमान उस सर्वा सर्वोत्तम नरलीला में द्वारका से भी बढ़ करके जन्मभूमि श्री वृंदावन श्री वृंदा मथुरा श्रीवृंद मथुरा मंडल वो विराजमान है ठीक है बैकुंठ से नीचे उतर आए मनुष्य लीला में आ गए परंतु मनुष्य लीला में भी श्री राम श्री द्वारका नाथ इन में एक दूसरी तरह का ऐश्वर्य ऐश्वर्य दूर हुआ दूसरी तरह का ईश्वर आ गया वे राजा हैं, अब राजा भी सही रूप में अप्रोचेबल नहीं है राजा तक भी एकदम सीधा धड़धड़ाते हुए नहीं घुस सकते हैं परंतु नराकृत लीला में ब्रज लीला में जैसे एकांत तो प्रवेश किया जा सकता है वैसा एकांत प्रवेश कहीं दूसरी जगह नहीं किया जा सकता है उस लीला में भी परम परम सेवा की जो सुविधा है अत्यंत सेवा की सुविधा वो अत्यंत सेवा की सुविधा नुकुंज में है जहां पर श्री बृज गोपी कारण अपने देह को भी श्री श्याम सुंदर को समर्पित करके श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना चाहती है तो शांत से सक्ष वात्सल्य में सर्वात्मना उतना समर्पण नहीं है जैसे कि श्री प्रिया रूप में सर्वात्म समर्पण है इसलिए सर्वोत्तम लीला हुई वह हुई श्री मधुर लीला उस मधुर लीला में भी यदि नायिका भाव या गोपी भाव धारण करके विराजमान हुआ जाएगा तो गोपी भाव में किंचित निज स्वार्थ की अभिलाषा भी हो सकती है महेशियों में तो हम पत्नी है विवाहिता है इसलिए शाम सुंदर से विलास करने का हमारा अधिकार है वहां पर तो अपना स्वार्थ कहीं साथ जुड़ा हुआ है स्पष्ट दिखता है परंतु तो जहां पर कोई संबंध नहीं है वहां पर प्रीति करने पर वो समर्पण की जो अत्यंत उदारता तो है वो विराजमान है कि समाज अनुमति नहीं देता है शास्त्र अनुमति नहीं देता है फिर भी प्यारे के लिए सब कुछ समर्पित है ये भाव जहां पर विराजमान है वो मंजिल वो प्रिया भाव हुआ गोपी भाव हुआ परंतु तो गोपियों में भी किंचित अपने सुख की अभिलाषा का एक आभाष एक रेखा हो सकती है मंजिलियों में वो रेखा भी नहीं है क्योंकि वे अंगसंग कभी चाहती ही नहीं है इसलिए सर्वोत्तम भाव मंजिली भाव होकर के विराजमान सिद्ध होता है तो स्थूल शरीर कूर्म देश के बाद में सूक्ष्म शरीर जहां पर धार उपासना में हृदय की उपासना में श्री प्रभु की समाराधना की जाए उससे भी बढ़कर के कारण शरीर जहां पर के ब्रह्म रूप में भगवान की आराधना की जाए उससे भी बढ़कर के जो तुर्य ब्रह्म निरीश्वर उस जो तुर्य्रम है उस तुर्य ब्रम की समाराधना की जाए उससे भी बढ़कर के श्री बैकुंठ उस बैकुंठ की आराधना फिर द्वारका और फिर जन्मभूमि और जन्मभूमि में भी दास सक्ष बात्सल्य इन भावों की अपेक्षा गोपी भाव और गोपी भाव में भी कहीं प्रिया होने के कारण किंचित स्वार्थ की रेखा हो सकती है परंतु मंजिली भाव में कभी अपने साथ में श्याम सुंदर के विलास की अभिलाषा है ही नहीं इसलिए वो दासी सखी भाव वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो स्थूल शरीर में कहीं स्थूल देह की आराधना है सूखी शरीर में कहीं दहर उपासना हो करके विराजमान है कारण शरीर में योग के द्वारा आत्मस्वरूप के बोध की कहीं भावना है आत्म साक्षात्कार की भावना है उससे भी के जहां अपनी चेष्टा और गुणों को प्रकट करते हुए विराजमान तब सगुण उपासना विराजमान है उस सगुण उपासना में श्री बैकुंठ की उपासना उस वैकुंठ की उपासना में ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा आवरण है उससे भी बढ़कर के जहाँ ऐश्वर्य नहीं है वो नराकृत लीला प्रधान उस नाकृत लीला में द्वारका की उपासना सर्वश्रेष्ठ हुई पंत वहां पर भी कहीं ऐश्वर्य राजा पने का जो ऐश्वर्य है वो कहीं विराजमान है इसलिए अत्यंत निकटता नहीं है उससे भी बढ़कर के फिर श्री वृंदावन की जो भूमि है वो वृंदावन की भूमि मथुरा द्वारका एक चीज है अंतर है नहीं ब्रज की जो भूमि है वो अत्यंत अत्यंत उपास्य होकर के विराजमान की भूमि में भी श्याम सुंदर की सब प्रकार से सेवा की जा रही है परंतु उस सेवा में जो मधुर उपासना है उसमें देह तक का श्याम सुंदर को समर्पण है उस देह तक के भाव में भी मंजरी भाव उसमें कहीं भी रेखा भी नहीं हो सकती है आत्म सुख की निज सुख की वहां पर सेवा ही पूर्णता सुख बन जाएगा तो जहां सेवा सुख बन करके विराजमान हो जाएगा ऐसे सखी मंजरी भाव को ही सखियों के भीतर ही मंजरी है, अलग नहीं है।, पांच प्रकार की है। उनके भीतर ही एक प्रकार की सखी मंजरी है पहली सखी है कृष्ण स्नेहाधिका सखी कुछ सखी ऐसी हैं जो कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती हैं दूसरी सखी है जो सखी स्ने नेहादिका है वे युगल स्नेहा सखी दो प्रकार की वे कहीं प्री सखी हैं कहीं प्रिय नर्म सखी है प्रिय नर्म सखी वे हैं जो कि एक शैया के ऊपर बैठने का अधिकार रखती हैं एक थाली में भोजन करने का अधिकार रखती हैं ललता विशाखा जो परम स्नेह युक्त होकर के ला तेरा हार मैं पहन लू मेरी साड़ी तू पहले तेरे बस्तनी मैं जिनमें समकक्षता विराजमान है विराजमान इनमें भी दूसरे प्रकार की जो सखी हैं युगल स्नेहा काम है युगल स्नेह मई में वो है सखी जैसे श्री वृंदा वृंदा ये है देवी परंतु फिर भी हम तो दासी हैं दासी भाव की जिन में प्रधानता है वे श्री वृंदा तीसरी प्रकार की जो तीन सखियों के प्रभाव के कृष्ण स्नेहा देखा दूसरी सम स्नेहा माने राधा कृष्ण दोनों में बराबर स्नेह और तीसरी है सखी स्नेहा जिनका सखी में ज्यादा प्रीति है श्री श्याम में सखी के कारण प्रीति होकर के जिनकी विराजमान है वे सखी स्ने का वे दो प्रकार की एक सखी है प्राण सखी और दूसरी है नृत्य सखी प्राण सखी है परकर के अंतर्गत जो सखी गण है जैसे शिवरूप मंजिरी रत्न ये नित्य सखी हैं ये जीव कोटि से प्रमोट होकर के पहुंची हो सो नहीं है ये वहां पर नित्य स्वरूप में विराजमान है वे प्राण सखी और उन प्राण सखियों के अंतर्गत ये दासी भी हैं ये भी कृपा करके श्री किशोर जी की कृपा के द्वारा नुकुंज में छोटी जीव कोटि से जो प्रमोट होकर के सेवा में पहुंची हैं, वे प्री वे जो नित्य सखी हैं, तो नित्य सखी सेवा करेगी प्राण सखी का प्राण सखी सेवा करेगी प्री सखी का प्रिय सखी सेवा करेगी प्रिय नर्म सखी का और इस प्रकार आनवत्य ग्रहण करते हुए हम सर्वदा सर्वदा श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान है तो स्थूलम सूक्ष्मम कारणम कारण माने अज्ञान देहाध्यास तो ब्रह्म ब्रह्म माने परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभावत जो पदार्थ है वो हो गया ब्रह्म उससे बढ़कर के बैकुंठ जहां पर भजन में कोई भी कुंठा नहीं है भजन में कोई बाधा नहीं आती है जगत में जब तक शरीर है स्थूल शरीर है तब तक भजन में कहीं ना कहीं कुंठाएं हैं बाधाएं हैं। बैकुंठ में पहुंच करके चिन्मय शरीर मिलेगा इससे वहां पर कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है ऐसा बैकुंठ फिर बैकुंठ से बढ़कर के द्वारका होकर के वो विराजमान है वहां पर ऐश्वर्यमय होकर के विराजमान है ऐश्वर्य राजा पने का, का ईश्वर है व्यवहार का प्रोटोकॉल का ईश्वर है वहां प्रोटोकॉल नहीं है जहां कोई भी प्रकार के वर्जनाएं नहीं है बिना वर्जना के जहां श्याम सुंदर के पास में प्राप्त किया जा सकता है ऐसे श्री जन्मभूमि उस जन्मभूमि में कृष्ण से गोष्ट गोष्ठ वृंदावन श्री कृष्ण के गोष्ठ हो में भी वृंदावन और वृंदावन में भी गोप्या क्रीडम वृंदावन में भी वन फिर कुंज फिर निकुंज फिर निवृत निकुंज वन में सभी प्रकारों का प्रवेश है विशेष रूप से सक्ष और बात्सल्य सख्स और मधुर दोनों प्रकारों का जहां प्रवेश है वह है वृंदावन कुंज वन में सभी परकरों का सख्बासन मधुर सभी का प्रवेश है कुंज में केवल दो सखाव दो का प्रवेश सख् और मधुर दो परों का प्रवेश नुकुंज में श्री श्रृंगारस का ही प्रवेश है पंत श्रृंगारस में स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष तीनों पक्षों का जहां प्रवेश है और निवृत्त निकुंज में केवल श्री किशोरी जी ही जहां निज परकर उनका ही प्रवेश मात्र है श्री राधिका परकर वो विराजमान है ऐसे वन कुंज निकुंज निवृत्ज ऐसे श्री वृंदावन इनमें गोप्या क्रीडम धाम वृंदावन अंत है श्री गोपियों का वृंदावन अंत जो निवृत्त नुकुंज पर्यंत जो धाम है वो धाम सर्वदा सर्वदा विराजमान है उस धाम में यदि मंजरी भाव से हमको प्रवेश की प्राप्ति हो तो उस प्रवेश प्राप्त करने पर जो सुख की प्राप्ति होगी जो परमपद की प्राप्ति होगी इससे बढ़कर के और कोई परमपद नहीं हो सकता है और परम पद का जो बैरोमीटर है वो ये है कि वहां निज सुख का कम से कम प्रयोग है और निज सुख का पूर्णतः अभाव कहीं प्राप्त है तो वो मंजरी भाव में ही निःसुख का पूर्णतः अभाव प्राप्त है परंतु सेवा ही वहां सुख मिल जाता है सुख नहीं होगा तो सेवा नहीं बनेगी सुख तो है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता सुख परंतु सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए सुख अलग और सेवा अलग ये जहां पर दो भेद न हो और सेवा ही सुख बन जाए वो सर्वोत्तम परमोत्तम भाव है वही सर्वश्रेष्ठ उपास्य होकर के विराजमान और वो जो वस्तु है वो कहीं अत्यंत अत्यंत समर्था हो करके वह भाव विराजमान होगा वो अत्यंत समर्थारति वह प्राप्त होगी विशेष रूप से समर्थारति का भी सर्वोत्तम स्वरूप वो प्राप्त होगा मंजरी स्वरूप में इसलिए रसिक जन कह रहे हैं कि न भावो मंजरी भावा अन्यो याचे अन्यो भूयाचे मुझे मंजरी भाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव नहीं चाहिए कृष्ण कांता भाव भी मुझे नहीं चाहिए कृष्ण की जो कांता है उनकी मैं दासी बनकर के विराजमान हूं और श्री वृंदावन शतक का यही ही मुख्य तथ्य है के अंत में मंजरी भाव को प्राप्त करा करके श्री प्रियालाल की सेवा क्योंकि मंजरी भाव में स्वार्थ का अंश मात्र भी स्वार्थ की भावना मात्र भी कहीं नहीं है गंध मात्र भी उसमें नहीं है और केवल सेवा ही परम परम लक्ष्य है उस परम सेवा को प्रदान करने वाला ये दिव्य भाव विराजमान है वो श्री वृंदावन कृपा कर करके प्रदान करें यह अभिलाषा बोल श्रृंदावन बिहारी लाल की गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय वन बिहारी लाल की जय जय जय श्राधेश